वंदे भगवरो गुरुरात्ति मूर्तिद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणाूर्त नमः ओ शांति शांति शांति था शरीर विशेष विशेष Bir... का मत में क्षणिकत्व का क्या अर्थ हुआ योग्य विशेष स्व उत्तरवर्ती गुण नाश्य कहा गया <coughs> अच्छा तो योग्य विभु विशेष गुण ये हो जाएगा नाश्य और नाशक को कौन बनेगा द्वितीय क्षण में जो विशेष गुण होगा वो भी विशेष गुण होना चाहिए तभी नाश्य नाशक ये नाश्य उसमें रहेगा नाश अभी नाश और नाशक कार्य कारण समानधिकरण होना चाहिए अभी नाश को भी नाश्य में रखना पड़ेगा नाशकों को भी नाश्य में रखना पड़ेगा अभी नाश को नाश्य में किस समस्या रखेंगे शको नाश्य में प्रतियोगिता संबंध में और नाशकों को नाश्य में और स्व अव्यवहित पूर्ववर्तीत्व तो ये दो संबंध में रखेंगे तो ये अर्थात तो हम अभी नाश और नाशक ये दोनों को समानधिकरण कर दिए अधिकरण किसको बनाए प्रथम क्षण जो नास्य और दूसरा सामानाधिकरण था हम जब नासकों को ला करके नास्य में रख रहे हैं नासकों को ला करके नास्य में रख रहे हैं किस समन से रख रहे हैं तो नासकों को ला करके नास्य में रखेंगे ना किस समझ से रखते हैं सो सामानाधिकरण यहां और एक सामान समाधिकरण है ये समानाधिकरण स नाश और नासक इससे ये भिन्न है नाश और नासक ये दोनों समानाधिकरण हो रहे हैं अधिकरण कौन बन रहा है नास्य और अभी दूसरा हो गया नास्य और नासक ये दोनों भी समानाधिकरण हो रहे हैं तभी नासकों को कला करके नास्य में स्व सामानाधिकरण समंध से रखते हैं यहाँ अधिकरण किसको बना रहे हैं वो द्रव्य या तो आत्मा अथवा आकाश अगर आकाश हो जाएगा नाशक हो जाएगा द्वितीय क्षण शब्द नाश्य हो गया प्रथम क्षण शब्द ये दोनों का अधिकरण हो जाएगा आकाश इसी प्रकार के आत्मा में विशेष गुण ज्ञान इत्यादि एक ज्ञान हो दूसरा ज्ञान से नाश होगा अच्छा अभी योग्य विभु विशेष गुणों का नाश होगा तो दे दिया योग्य विभु विशेष गुण नाश ये हो गया कार्य तो कार्यता किसमें रहेगी योग्य विभु विशेष गुण, गुण में रहेगा कार्यता विशेष दि, गुण नाश में रहेगा कार्यता क्योंकि नाश होता है कार्य तो योग्य विभु विशेष गुण नाश इसमें रहेगा कार्यता तो यह कार्यता का अवच्छेद क्या हो जाएगा योग्य विभु विशेष गुण नाश में रहेगा कार्यता योग्य विभु विशेष गुण नाश इसमें रहेगी कार्यता कार्यता का अवच्छेदक योग्य विभु विशेष गुण नाशत्व कार्यता का अवच्छेदक में एक योग्य पद भी है तो कहते हैं कि कार्यता अवच्छेद के योग्य तो उपादान योग्य पद वहां देने से जन्य अदृष्ट नाशे न व्यभिचार कहते हैं योग्य तो उपादान ना होगा ना योग्य तो है दिया है कैसे अनुपाधान करेंगे योग्य तो अच्छा ठीक है आप स्वयं संशोधन कर लीजिए करना है नहीं करना है योग्य तो दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आ दे रहे हैं तो अनुपादान कैसे होगा योग्य तो उपादान न अच्छा देखिए तो आप लोग का पाठ होगा योग्य तो अनुपादाने अनुपादाने है ना तो प्रायश्चितादिजन्य जन्य ना से व्यभिचार ऐसा पाठ है ओहो। हम लोग का न बाद में कर दिया ठीक है तो दोनों तरफ पाठ ठीक ही है अच्छा तो योग्य तो अभी उसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए होना चाहिए विचार करते हैं नहीं देगा तो व्यभिचार होगा और दे देगा तो वे विचार नहीं होगा हम लोग का पाठ है कि देने से व्यभिचार नहीं होता आप लोगों का पाठ है कि नहीं देने से व्यविचार हो जाएगा दोनों समान है ठीक है चलिए अच्छा योग्य तो पद अगर नहीं देंगे तो देखिए अभी अदृष्ट का नाश होता है प्रायश्चित से प्रायश्चित कर्म अभी कर्म से अदृष्ट का नाश हुआ तभी अगर आप कार्यता अवच्छेदक कोटि में योग्य पदों नहीं देंगे तो आपको कार्यता अवच्छेद को कौन हो जाएगा विभु विशेष गुण नाशत्व हो जाएगा तभी विभु विशेष गुण नाश जो अदृष्ट है ये विशेष गुण है और ये विभू का विशेष गुण है तो विभु विशेष गुण नाश अदृष्ट नाश तो इसके प्रति तो अभी नाश किससे हुआ प्रायश्चित से तो आपका किंतु यहाँ कहते हैं कि विभू विशेष गुण स्व उत्तर उत्तरवृत्ति गुण के द्वारा नाश होगा अभी प्रायश्चित कर्म के द्वारा नाश हो गया विभू विशेष गुण नाश ये हो गया कार्य कारण होना चाहिए था स्व उत्तर उत्तरवृत्ति विशेष गुण तो कार्य विभू विशेष गुण नाश कार्य रहा किंतु स्व उत्तरवर्ती विशेष गुण ये रहा उसके द्वारा नाश नहीं हुआ कार्य रहा कारण नहीं रहा क्या विविचार होगा व्यतिरिक विविचार तो अभी अर्थात आप लोगों का जैसे पाठ दिया है योग्य पद अनुपादाने प्रायश्चित से अदृष्ट नाश हो गया उसमें व्यतिरिक्त विविचार हो जाएगा अगर हम अभी योग्य पद उपादान कर देंगे तो प्रायश्चितादिजन्य अदृष्ट नाश होगा किंतु अदृष्ट नाश अदृष्ट ये विभू विशेष गुण है किंतु योग्य विभू विशेष गुण नहीं है तो अभी हम कहते हैं कार्य होना चाहिए योग्य विभू विशेष गुण नाश और कारण होना चाहिए सो उत्तरवृत्ति विशेष गुण अभी कारण तो रहा नहीं सो उत्तरवृत्ति विशेष गुण रहा नहीं ये तो प्रायश्चित से नाश कारण तो रहा नहीं और हमको व्यतिरिक्त विचार हो जाता था अभी व्यति के विचार को बारण करेंगे व्यति का सहचार करवा देंगे कारण नहीं रहा व्यति का सहचार कैसे करवा देंगे कार्य को भी नहीं रखेंगे तो कार्य अगर हम कह देंगे योग्य विभू विशेष गुण ये अदृष्ट योग्य विभू विशेष गुण है नहीं है तो कार्य भी नहीं रहा कारण भी नहीं रहा कार्य भी नहीं रहा तो आपको कोई व्यविचार नहीं होगा आपको कारण हो गया योग्य विभू विशेष गुण उत्तरवर्ती यहाँ नहीं है कार्य हो गया अदृष्ट नाश तो अदृष्ट नाश कार्य हो गया किंतु तो कारण नहीं है व्यक्ति विचार हो रहा है तो हम अभी कहेंगे कि अदृष्ट नाश जो हो रहा है ये कार्य ही न हो और ये कार्य ही नहीं बनेगा तो कारण भी नहीं रहा कार्य भी नहीं रहा कोई व्यविचार नहीं होगा तो अदृष्ट नाश कार्य कैसे नहीं होगा कहीं योग्य पद दे देंगे योग्य विभू विशेष गुण नाश कार्य तो ये अदृष्ट नाश ये योग्य विभु विशेष गुण नाश नहीं है तो कार्य भी नहीं रहा तो कार्य भी नहीं रहा कारण भी नहीं रहा तो कोई व्यभिचार नहीं होगा अच्छा तो अर्थात इस पंक्ति के अनुसार लगता है कि योग्य विभू विशेष गुण तो स्व उत्तरवृत्ति गुण के द्वारा ही नाश होंगे नहीं तो फिर यह नहीं कहना चाहिए अगर अन्य उपाय से नाश हो सकते हैं तो फिर ये विचार कहने का कोई आवश्यक नहीं था अर्थात वो उत्तरवर्ती गुण के द्वारा ही नाश होंगे ऐसा आगे और थोड़ा विचार दिखाएंगे अच्छा अभी आप कह दिए कि योग्य पद दे दिए अच्छा तो योग्य विभू विशेष गुण ये सो उत्तरवृत्ती द्वारा नाश होगा तभी नया लोग एक निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण क्या है तर्कसंग्रह में कहते हैं सभी कल्पक सविकल्पक निर्विकल्पक अनुभव को दो भाग कर दिए तथा निर्विकल्पकम निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम जिस ज्ञान में कोई प्रकार नहीं है प्रकार तो नहीं रहेगा किंतु क्योंकि प्रकार नहीं है विशेषण नहीं है तो विशेष्य किसको कहेंगे तो विशेष भी नहीं रहा विशेषण भी नहीं रहा किंतु संबंध वो भी नहीं रहेगा इसलिए संसर्गता भी नहीं रहेगा इस प्रकार की जो ज्ञान होता है यह निर्विकल्पक वो लोग एक सविकल्प अर्थात तो व्यवसाय ज्ञान मानेंगे सविकल्प ज्ञान भी दो एक व्यवसाय ज्ञान होगा एक अनुव्यवसाय ज्ञान होगा और एक निर्विकल्प ज्ञान हुआ इस प्रकार की अनुभव तीन प्रकार की उनका मत में हो जाएगा जो व्यवसाय ज्ञान होगा वो मानस प्रत्यक्ष होता है होता है तो अभी व्यवसाय ज्ञान का मानस प्रत्यक्ष होने से और व्यवसाय ज्ञान का एक ज्ञान होगा इस ज्ञान को क्या कहेंगे अनुव्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान ये भी मानस प्रत्यक्ष है तो ये भी अगर मानस प्रत्यक्ष होगा अर्थात तो अभी अनुव्यवसाय ज्ञान का एक, एक ज्ञान आना चाहिए किंतु न्यायिक लोग कहेंगे मानेंगे नहीं क्या दोष हो जाएगा अनवस्था दोष हो जाएगा तो ठीक है किंतु यह दोनों ज्ञान मानस प्रत्यक्ष होते हैं अनुव्यवसाय ज्ञान ही मानस प्रत्यक्ष होगा किंतु यह जो निर्विकल्प का ज्ञान ये मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा ये निर्विकल्प का ज्ञान कैसे दृष्टांत देने के लिए तो हम कहते हैं कि घटत्व अयम घट अयम घट क्यों कह दिए कहेंगे हमको इसमें घटत्व का ज्ञान हुआ तो घटत्व का ज्ञान जब होगा तो घटत्व विशिष्ट अर्थात हमको घटत्व ज्ञान हो करके इसमें घटत्व दिखेगा तभी हम इसको घट कहेंगे तो जब तक हमको घटत्व का संबंध इस पदार्थ के साथ नहीं हुआ है तब तक हम इसको घट नहीं कह पाएंगे अर्थात घटत्व का संबंध इस पदार्थ के साथ होने से पहले संबंधी का ज्ञान होना पड़ेगा तो संबंधित वो हो गए कौन कौन घट और घटत्व तो, तो जब संबंध का ज्ञान होगा तब हम इसको सभी विकल्प का ज्ञान कहेंगे क्योंकि प्रकार आ गया तो जब तक ये संबंध का ज्ञान नहीं होगा पूर्व क्षण में दोनों संबंधी का ज्ञान आएंगे उसमें तो अभी प्रकार भान नहीं हुआ है तो इसलिए घटत्व तो, विशिष्ट घट इस प्रकार के ज्ञान होने से पूर्वक्षण में घटत्व तो का भी ज्ञान होगा और घट का भी ज्ञान होगा ये दोनों ही निष्प्रकार का ज्ञान होंगे ये दोनों निर्विकल्प ज्ञान तो किंतु यह जो दोनों निर्विकल्प ज्ञान होंगे तो अर्थात घटत्व का निर्विकल्प ज्ञान हुआ और घटक का भी निर्विकल्प ज्ञान हुआ किंतु ये दोनों प्रत्यक्ष नहीं होंगे तर्क से सिद्ध करते हैं अगर आपको विशिष्ट ज्ञान होता है संबंध का ज्ञान होता है उसका पूर्वक्षण में आपको संबंधी ज्ञान होना चाहिए तब संबंध रहित तो है प्रकार रहित तो हो गया इसलिए वो दोनों का निर्विकल्प का ज्ञान मानना पड़ेगा ए, ए, ए, ये ज्ञान कब होगा जब अयम घट कहते हैं अगर कह देंगे कि घटत्वान अयम घट तब ये और घटत्व का जो ज्ञान होगा ये और प्रकार का नहीं होगा क्योंकि घटत्व का आप उल्लेख कर दिए जिसका उल्लेख कर देंगे वो निष्प्रकार का नहीं होगा जब घटत्व का उल्लेख नहीं करेंगे खाली अयम घट कहेंगे तो घटत्व का जो ज्ञान आएगा वो निर्विकल्प का आएगा इसी प्रकार की घटवत भूतलम कहेंगे अभी भूतल घट का संयोग संबंध संयोग संबंध का ज्ञान होने का पूर्व क्षण में दोनों संबंधी का ज्ञान रहेगा यहाँ भी घट और भूतल ये दोनों का निर्विकल्प ज्ञान होगा इसमें क्या प्रमाण कहेंगे यही तर्क ही, ही प्रमाण है क्योंकि संबंधी ज्ञान के बिना संबंध ज्ञान नहीं हो पाएगा तो संबंध ज्ञान हुआ हमको अनुभव होना चाहिए कहते ना इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है ये तर्क से सिद्ध होता है ना अगर घटवत घूतल कह दिया तो यहां और उसमें जो प्रकार आएंगे वो प्रकार आ, अच्छा मतलब आप कहते हैं उल्लिखित हुआ उल्लिखित तो हुआ तो उसमें प्रकार वो निर्विकल्पक होंगे घटवत भूतलम वहां किंतु भूतल में भूतलत्व तो और घट में घटत्व तो ये दोनों का निर्विकल्पक ज्ञान आएगा अगर आ जाएगा तो घटतवान तो घट और भूतलत्व भूतल तो अच्छा तर्क से मानना पड़ेगा क्योंकि आप घटावत भूतलम दोनों को तो आप उल्लेख कर दिए उल्लेख कर दिए अर्थात उसमें एक प्रकार आएगा वो जो प्रकार आएगा उसमें और मतलब आगे और प्रकार नहीं जाएंगे जितना उल्लेख करेंगे उसमें अर्थात प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा किंतु वहां तर्क संग्रह का वहां तो घटावत भूतलम ये वाक्य नहीं है घटत घटत घट अच्छा यहाँ थोड़ा समाधान उसको स्पष्ट करना पड़ेगा क्योंकि जब अयम घट कहते हैं वहाँ घट को ही देखता है यहाँ जो घटवत भूतलम कह दिए तो अयम घट और इदम भूतलम इस प्रकार के ज्ञान वहाँ नहीं आया अगर अयम घट आता तब घटक तो वहाँ प्रकार बन करके आता अच्छा ये ज्ञान में वो लोग क्यों नहीं लेंगे कहेंगे यहाँ भूतल में घट ही प्रकार दिख जाता है जब घटवत भूतलों कहते हैं तो यहाँ भूतल में घट प्रकार हो गया तो और आगे घट इसलिए भूतल में भूतलत्व को और प्रकार लाने का आवश्यक नहीं है क्योंकि भूतलों में प्रकार घट कह दिया किंतु घट में प्रकार घटतत्व तो कम से कम ये तो आना पड़ेगा अर्थात तो आप जिसका उच्चारण करते हैं वो सौ प्रकार का होगा तात्पर्य है तो आप घटव भूतलम कह दिए भूतलमे तो प्रकार आ गया घट आ गया किंतु घट का शब्द का उच्चारण किए तो उसके लिए एक प्रकार जरूरत होगा तो इसलिए घटत्व तो निर्विकल्प का ज्ञान होकर के घट आ जाएगा तब तो वो घट फिर सविकल्प ही हो जाएगा तो घटवध भूतलोम कहने से घट स हो गया और भूतलम निर्विकल्प आएगा और ये दोनों के बीच में संयोग संबंध होगा थोड़ा इसको स्पष्ट करेंगे किंतु तर्क संग्रह का वहाँ टिप्पणी दी है ना निर्विकल्प ज्ञान बोल करके लिखे हैं घट और भूतलम दोनों को थोड़ा इसको और देखेंगे अच्छा अभी ये जो निर्विकल्प ज्ञान हुआ ये स्वयं प्रत्यक्ष नहीं है किंतु ये ज्ञान है इसलिए ये विभू विशेष गुण है किंतु योग्य नहीं है तो आप अगर कहेंगे कि योग्य विभू विशेष गुण जो होगा स्व उत्तरवर्ती गुण नाश्य होगा अभी जो निर्विकल्प ज्ञान हुआ ये विभू विशेष गुण तो है किंतु योग्य नहीं है तो नहीं होने से ये स्व उत्तरवर्ती गुणों के द्वारा विशेष गुणों के द्वारा नाश नहीं होगा ये दोष आएगा किंतु ये नाश होता है निर्विकल्प ज्ञान के बाद अन्य जो ज्ञान आता है ये ज्ञान नाश हो जाएगा नाश हो जाएगा कहते उसका तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं था किंतु उत्पत्ति उसकी हुई थी तो उत्पत्ति होने से ही जाकर के आगे वो संबंध करेगा तो इसलिए उसका उत्पत्ति मानेंगे किंतु प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे और उत्पत्ति हुई थी तो नाश भी होगा तो कहते हैं सो उत्तरवर्ती गुण जब आपका विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा वो नाश हो जाएगा निर्विकल्प ज्ञान नाश हो जाएगा किंतु तो वो योग्य नहीं है आप अभी कार्यता अवच्छेद कोटि में योग्य हैं योग्य विभू विशेष गुण स्व उत्तरवर्ती विशेष गुणों के द्वारा नाश होगा तब यह लक्षण निर्विकल्पक ज्ञान में अव्याप्त तो हो जाता है क्योंकि योग्य नहीं हुआ है इस दोष को वारण करने के लिए कहते हैं योग्य योग्यत्व च लौकिक साक्षात्कार विषय और निर्विकल्पक अन्यतरत्व जो योग्य विभू विशेष गुण जो नाश्य हैं वो या तो लौकिक साक्षात्कार को लौकिक साक्षात्कार अर्थात जो लौकिक सन्निकर्ष से जो ज्ञान हो रहा है इसको कह सकते हैं अथवा निर्विकल्प ज्ञान तो योग्य शब्द से निर्विकल्प भी ले लिया जाएगा अन्यतःत्व अर्थात तो निर्विकल्प ज्ञान भी निर्विकल्प ज्ञान भी स्व उत्तरवर्ती विशेष गुणों के द्वारा नाश होगा ये योग्य नहीं है किंतु योग्य तुम तो इसको भी ले रहा है अर्थात यहाँ योग्य शब्द से जो कहा जाता है कि अर्थात प्रत्यक्ष नहीं होता है यहाँ योग्य शब्द का अर्थ वो नहीं है लौकिक साक्षात्कार को भी लिया जाएगा और निर्विकल्प ज्ञान को भी योग्य शब्द से यहाँ लिया जाएगा क्या थी ये जो लौकिक साक्षात्कार अर्थात लौकिक सन्निकर्ष से जो ज्ञान सब हो रहे हैं ये सब को लेंगे हाँ अर्थात सामान्य योग्य शब्द से वह ग्रहण नहीं होता है किंतु यहाँ योग्यत्व तो कहने से इसको लेना पड़ेगा अन्य तरत्वम अर्थात ये दोनों में से कोई एक हो अच्छा तो किंतु अभी क्या हो गया आपका योग्यत्व का अर्थ हो गया लौकिक साक्षात्कार विषय निर्विकल्पक अन्य ये महत शरीरकृत गौरव हो गया इसलिए कहते हैं कि अगर गौरव तो कहते हैं ठीक है अभी हम लाघव दे देंगे क्या कहते हैं अतिन्द्रिय जाति शून्यत्म वा अतिय जाति शून्यत्म जिसमें अतीन्द्रिय जाति नहीं रहेगा अतिद्रिय जाति संस्कारत्वम धर्मत्वम अधर्मत्वम ये अतीन्द्रिय जाति हो गया ये ग्रहण नहीं होंगे अतींद्रिय जाति शून्यत्म कहेंगे आप योग्यों का अर्थ निर्विकल्पकों को लेने के लिए आप ये बड़ा धर्म बनाए थे अभी अतिय जाति शून्य तो कहने से ये निर्विकल्पकों को ग्रहण करेगा नहीं करेगा अतीन्द्रिय जाति शून्यत्म निर्विकल्प के ज्ञान है उसमें क्या जाति रहेगी ज्ञानत्व तो वो अतीन्द्रिय जाति है क्या ज्ञानत्म अतन्द्रिय जाति है नहीं है अतींद्रिय जाति ज्ञानत्व सामान्य ज्ञान में भी इसलिए अतन्द्रिय जाति शून्य तुम ये लक्षण ले लेंगे कहेंगे निर्विकल्प में निर्विकल्पकत्व रहेगा कहते निर्विकल्पकत्व ये कोई जाति नहीं है देखिए अतिय इति दिया है रामरुद्री में उसका पूर्व में दिया था लाघवात अच्छा उसका ऊपर में ननू दिया है दो पंक्ति ऊपर में वहां से देखेंगे योग्य लौकिक प्रत्यक्ष विषयत्व तो रूपत्व योग्यत्व का अर्थ होता है लौकिक प्रत्यक्ष विषय होने से निर्विकल्पक स्वउत्तर उत्पन्न ज्ञानादिना नाशो न स क्योंकि वो योग्य नहीं है इस प्रकार की शंका होने से योग्यत्व का अर्थ कर दिया अन्यतत्व ध्वन से कोई एक हो किंतु ये गौरव हो गया इसलिए लाघवाता लाघव के लिए अतीन्द्रिय जाति शून्यत्वम आगे रामरुद्र में तो अतींद्रिय जाति शून्यत्व किंतु तो निर्विकल्पकत्वम ये निर्विकल्पक में रहेगा और ये अतीन्द्रिय जाति हो जाएगा तो फिर अतीन्द्रिय जाति शून्यत्वम ये निर्विकल्प कैसे होगा उसमें तो अतींद्रिय जाति रह गया इसलिए कहते हैं निर्विकल्पकत्वम तो नौ जाति ये जाति नहीं है क्यों निष्प्रकारक ज्ञानत्व से वो निर्विकल्पकत्व रूपत्व जो ज्ञान निष्प्रकारक हो तो उसी को ही निर्विकल्प कह देंगे इसलिए अन्य जाति मानने का आवश्यक नहीं है तो जिस ज्ञान में ज्ञानत्व तो रहा और निष्प्रकारकत्व रह जाएगा उसी ज्ञान को निर्विकल्पकत्व कह निर्विकल्प कह देंगे तो इसलिए निर्विकल्पकत्व कोई जाति नहीं हुआ और ज्ञानोत्व निर्विकल्पक ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा अतींद्रिय जाति है नहीं है अतींद्रिय जाति शून्य कहने से निर्विकल्प ज्ञान को भी ग्रहण कर लेगा इसलिए मतलब न्याय मत में अयम घट ये एक ज्ञान है यह ज्ञान आत्मा में उत्पन्न होगा उनका मत में तो उनका मत मतलब में मन संयोग हुआ चक्षु के साथ और आत्मा के साथ संयोग हो करके आत्मा में ज्ञान उत्पन्न हुआ यहाँ ये यह प्रमाता अर्थ तो यहाँ है ही नहीं में हम आत्मा में उत्पन्न होगा हाँ हाँ अहम का अर्थात उल्लेख नहीं है वहां किंतु आत्मा उत्पन्न होगा वहां वास्तविक क्या है वो लोग कहते हैं कि व्यवसाय ज्ञान होने के समय में अहम का इसी प्रकार की उल्लिखित तो भान नहीं हो रहा है और जिस समय में अनुव्यवसाय ज्ञान कर रहे हैं उस समय में अहम का भान आ रहा है उसका जैसे अभी आवाज हुआ और हमारा अगर इंद्रिय वहां चला गया अब देखिए कि हम वहां उपस्थित हो गए तो फिर इसका भान नहीं आता है वो तो चला गया विषय देश में तो जब व्यवसाय ज्ञान कहते हैं कहते हैं उस समय में अहम का अर्थात ये भान नहीं आता है तो वही अर्थात अहम का तब भान होने लगे अर्थात मेरे को हो रहा है ऐसे लगेगा हाँ तो भ्यो अनु, लगे। अनु अर्थात उतने अंश को अधिक लागे लगेगा जिसको वेदांती लोग कहेंगे कि साक्षी अर्थात उस समय में भान होता है अर्थात ज्ञान को मैं जानता हूँ वेदांति कहेगा साक्षी जाना इसको तो वो लोग कहेंगे कि अर्थात अभी मेरे अर्थात जो आत्मा का विभान होने लगा उस समय में व्यवसाय ज्ञान का समय में ज्ञान तो उत्पन्न हुआ आत्मा में किंतु ये अर्थात उसका उपस्थित तो नहीं हुआ आत्मा विषय उत्पन्न अर्थात उपस्थित तो नहीं हुआ वो तो अभी विषय को जानता है सामने में जो पदार्थ है वहां चला गया नहीं होता है ना अनुव्यवसाय अनुवस्था होगा ना मानते। किंतु अनुभव अनुव्यवसाय ज्ञान मानते हैं कहते हैं ऐसा अनुभव आता है घट मतलब घटो तो मया ऐसे अनुभव आता है और ये अयम घट से भिन्न ज्ञान है इसलिए मानना पड़ेगा जैसा अनुभव होता है उसी प्रकार की मानना पड़ेगा क्या थे भिन्न ज्ञान है अच्छा आगे कार्य कार्य हो गया योग्य विभू विशेष गुण योग्य पद का भी विचार हो गया योग्य पद अगर दे दिए तो अदृष्ट नाश में व्यविचार नहीं हुआ और योग्य तो का अर्थ भी कर दिए लौकिक साक्षात्कार विषय अथवा निर्विकल्पक अन्यतरत्व अथवा अतीन्द्रिय जाति शून्यत्म योग्य का विचार पूरा हुआ आगे आया विभु विभू शब्द नहीं देंगे तो योग्य विशेष गुणा नाम घट में योग्य विशेष गुण रहेगा नहीं रहेगा आप क्यों प्रथम में सब चीज में ना कह देंगे सोच <laughs> घट में नहीं रहेगा घट में विशेष गुण रहेंगे नहीं रहेंगे रूपम गंधो रस स्पर्श ये कितने रह जाएंगे <laughs> तभी तो अभी घट में योग्य विशेष गुण रहा तो वो सो उत्तरवर्ती गुण नाश्य होगा कहेंगे वो घट में ऐसा कहाँ नाश होता है वो तो रहेगा ती अर्थात तो क्षणिक ये हो जाना चाहिए कहा होता है ऐसा नहीं होता है तो इसलिए विभू शब्द कहा अर्थात यहाँ योग्य विभू विशेष गुण देखिए दिनगरी में रूपादि नाशे बे विचार बना तो रूप अर्थात तो घट रूप घट रूप नाश हुआ किससे कहते हैं पाक से नाश हुआ कृष्ण रूप था आगे आप उसको पाको करेंगे ये नाश के रक्त रूप आएगा तो अभी ये स्व उत्तरवर्ती गुण के द्वारा ये नाश्य हुआ ना पाक से नाश्य हुआ पाक से नाश्य तो हुआ तो रूपाधि नाश हुआ कार्य सत्व रहा योग्य विशेष गुण नाश घट रूप नाश रहा और वहाँ स्व उत्तरवर्ती गुण ये नहीं रहा वो तो पाक से नाश हुआ अच्छा कहेंगे स्व उत्तरवर्ती गुण ये पाक का क्या अर्थ है विलक्षण तेज ये संयोग हुआ ना तो ये उत्तरवर्ती गुण हुआ तभी तो, तो जाकर के नाश हो गया विशेष नहीं है ये सामान्य गुण है तो इसलिए वे हो जाएगा तो योग्य विशेष गुण ने मतलब योग्य विशेष गुणों से नहीं योग्य सामान्य गुण से नाश हो गया वे विचार हो तो जाएगा इसको वारण करने के लिए विभू पद दे दिया अच्छा तो ठीक है अभी योग्य विभु ये रखना पड़ेगा आगे क्या शब्द रहा योग्य विभु विशेष गुण अगर विशेष गुण नहीं कहेंगे योग्य विभु गुण ना से कहेंगे अभी हस्त आकाश संयोग हुआ है तो ये अच्छा हस्त आकाश संयोग योग्य विभु खाली विशेष पद हटा देंगे गुण रखेंगे तो ये जो संयोग ये ए, अच्छा तो ये एक दे, देश व अवच्छेदन एक देश से नाश हुआ संयोग दूसरा देश में जाएगा तो योग्य विभु गुण हो गया संयोग यहाँ क्या हुआ हस्त आकाश संयोग ये प्रत्यक्ष होगा हस्त आकाश संयोग ये प्रत्यक्ष नहीं होगा तो इसलिए इसको योग्य कैसे कहेंगे तो संयोग जो गुण है हस्त आकाश संयोग ये संयोग ये संयोग योग्य है नहीं है इसको लेकर के कहेंगे अथा भूतल का संयोग ये योग्य हो जाएगा प्रत्यक्ष हो जाएगा तो संयोग आदि नाशे क्योंकि अभी आप योग्य और विभु ये सब शब्द ले आए हैं तो योग्य विभु गुण हो गया संयोग वो विभु में जो रहा वो संयोग योग्य नहीं हुआ किंतु घटभूत वालों संयोग संयोग तो संयोग है उस प्रकार की ले करके तब तो संयोग आदि नाशे योग्य विभु गुण हो गया संयोग तो वो किंतु उत्तर क्षण गुण के द्वारा नाश नहीं हो रहा है वो तो क्रिया से नाश हो रहा है जो योग्य विभु गुण संयोग हुआ है हस्त आकाश संयोग वो क्रिया होने से वो संयोग नाश होगा प्रथम क्रिया क्रिया से क्या उत्पन्न होगा विभाग क्योंकि संयोग नाशक गुण विभाग तो क्रिया क्रिया से विभाग विभाग से पूर्व संयोग नाश फिर उत्तर संयोग ऐसा उनका प्रक्रिया है तभी अगर आप विशेष गुण नहीं कहेंगे योग्य विभू गुण हो गया संयोग यह नाश के लिए स्व उत्तरवर्ती गुण नाश्य नहीं हुआ वो तो क्रिया से नाश हो गया इसलिए संयोगादि नाशे बेविचार वारणाय कहते हैं विशेष तो यहाँ क्या बेविचार होगा बे योग्य विभु गुण नाश संयोग नाश रहा किंतु सो उत्तरवर्ती गुण के द्वारा नाश नहीं हुआ कार्य रहा किंतु कारण नहीं रहा क्या बेविचार हो जाएगा व्यति बेविचार अच्छा तो संयोग आदि नाशे बेविचार वारणाय विशेष अच्छा आगे कारणता अवच्छेद के अभी कार्यता अवच्छेद का योग्य कार्य हो गया योग्य विभु विशेष गुण नाश ये सब पद का विचार हो गया आगे जो नाशक होगा वो भी स्व उत्तरवर्ती विशेष गुण कहा गया तो स्व उत्तरवर्ती वो भी योग्य होना चाहिए तो कहते हैं कारणता अवच्छेद के तो विशेषत्व और उपा उपादान तो अभी कारण कोटि में भी योग्य रखना पड़ेगा और विशेष गुण रखना पड़ेगा तो योग्य रखने से कह देंगे अदृष्ट धर्मा धर्म संस्कार ये सब योग्य है नहीं है अगर ये भी नाशक बन जाएंगे संस्कार धर्मा धर्म इत्यादि ये भी अगर नाशक बन जाएंगे तब आत्मा में अथवा आकाश में आकाश में तो विशेष गुण केवल शब्द ही रहेगा और वो तो योग्य है ही है इसलिए आत्मा को लेकर के दृष्टांत तो दिया जा सकता है तो आत्मा में अभी कोई सुख हो रहा है और अगला क्षण इसमें कोई अदृष्ट बन जाएगा अदृष्ट कैसे बन जाएगा कहते अभी तो उसका आत्मा मन संयोग होकर के अभी सुख हो रहा है ये अदृष्ट कैसे होगा कहते कि अन्य कोई कर्म करेगा तो अन्य आत्मा में अदृष्ट हो सकता है तो जैसे अ, पुत्र पिता के लिए श्राद्ध करता है अथवा पिता पुत्र के लिए ए, क्या कर्म कहते हैं जात जाती जातेष्टि कर्म तो जात होने में जो इष्टि कर्म करते हैं तो करेगा पिता किंतु रहेगा पुत्र का इसमें तो अन्य कर्म से इसमें अदृष्ट हो सकता है उद्देश्यता संबंध है ना अदृष्ट आ जाएगा जिसको उद्देश्य करके कर्म करेगा तभी तो जिसका आत्मा में भी सुख उत्पन्न हो रहा है दूसरा क्षण में अन्य कोई कर्म करने से इसमें कोई अदृष्ट आ गया तो यह अदृष्ट के द्वारा उसका सुख फिर नाश हो जाएगा तो कहते हैं योग्यत्व देंगे अर्थात नाशक कोटि को में भी योग्य देंगे अदृष्ट योग्य नहीं हुआ तो इसलिए अर्थात नाश नहीं हो जाएगा नहीं तो नाशक नहीं रहा और नाश हो जाएगा कारण नहीं रहेगा कार्य अगर हो जाएगा यहाँ क्या कहेंगे अदृष्ट योग्य नहीं हुआ नहीं होने से वो कारण नहीं बनेगा कारण नहीं बनेगा तो पूर्व क्षण को नाश नहीं करेगा अर्थात कारण में योग्य पद देते हैं कारण में योग्य पद देने से अदृष्ट योग्य नहीं होने से कारण नहीं बनेगा इसके द्वारा पूर्व क्षण में उत्पन्न होने वाला कोई गुण ये नाश नहीं हो जाएगा अदृष्ट के द्वारा पर विशेष देने से भी अर्थात तो उत्तरक्षण में कोई संयोग इत्यादि सामान्य गुण आने से पूर्वक्षण में उत्पन्न हुआ जो गुण वह नाश नहीं होगा सुख दुख इत्यादि कुछ उत्पन्न हुए हैं ज्ञान उत्पन्न हुआ है इस बीच कोई संयोग अगर परिवर्तन हो जाएगा तो मतलब संयोग अगर नाश हो जाएगा संयोग नाश हो करके पूर्वक्षण में उत्पन्न हुआ सुख दुख ज्ञान इत्यादि का नाश नहीं होगा क्योंकि संयोग विशेष गुण नहीं है ये सब का विचार करके बैठा सकते हैं आत्मा का संयोग कैसे आप नाश करेंगे विचार यह क्या दिखा रहे हैं पूर्व क्षण में आत्मा में सुख दुख ज्ञान कुछ उत्पन्न हुआ उत्तर क्षण में आप योग्य विशेष गुण इस प्रकार की नहीं कहेंगे तो कोई भी गुण उत्तर क्षण में आत्मा में उत्पन्न हो ये पूर्व क्षण में उत्पन्न हुआ जो ज्ञान सुख दुख इत्यादि इसको नाश कर देगा तो आत्मा में भी क्या ऐसे गुण होगा जो विशेष गुण नहीं होगा कहते हैं संयोग अर्थात प्रथम क्षण में ज्ञान और सुख दुख और द्वितीय क्षण में आत्मा का संयोग उत्पन्न हो जाएगा तो होने से ये ज्ञान और सुख दुख इत्यादि को नाश कर देगा किंतु नहीं कर पाएगा क्योंकि संयोग विशेष गुण नहीं है तो द्वितीय क्षण में संयोग कैसा होगा कहीं सुख हो रहा था यहाँ बैठा था उठ गया <laughs> तो अभी क्या होगा शरीर अवच्छेदन आत्मा का अभी ये दूसरा जगह में संयोग हो जाएगा इस प्रकार के अर्थात तो ये सब विचार करके कैसे बैठाएंगे नहीं तो आत्मा का संयोग आप कैसे दिखाएंगे हुआ आत्मा तो यही पदार्थ है अर्थात शरीर कहीं चल दिया तो ये संयोग बदल गया क्या थे आत्मा मनो संयोग हाँ ये भी हाँ ये भी होगा आत्मा मनो संयोग जिस संयोग से अभी सुख उत्पन्न हुआ वो संयोग अभी नाश हो जाएगा अच्छा क्या होगा ना जो संयोग से सुख उत्पन्न हुआ उत्पन वो संयोग अगला क्षण में नाश होगा सुख उत्पन्न होने के बाद वो नाश होगा अर्थात प्रथम क्षण में सुख उत्पन्न हुआ संयोग है दूसरा क्षण में संयोग नाश होगा तीसरा क्षण में नूतन संयोग होगा ये जो संयोग नाश हुआ अर्थात है कि आत्मा में सामान्य गुण कौन उत्पन्न हो गया विभाग अर्थात संयोग तो आगे क्षण में होगा सो उत्तरवर्ती नहीं होगा तो विभाग आ जाएगा ठीक है अर्थात तो उत्तरवर्ती जो विभाग हुआ ये पूर्व क्षण का सुख दुख ज्ञान को भी नाश कर दे कि इस प्रकार की नहीं होगा ठीक है आत्मा माना विभाग ये जो हुआ हाँ वो उपदेश <उपदेशास्थे> खंडन करता है वेदांती ये लोग अभी क्या हा? वो तो मतलब वेदांत मत में तो हो ही नहीं पाएगा वो वेदांती उसको खंडन कर देते हैं प्रथम क्षण में आत्मा मनो संयोग द्वितीय क्षण में सुख और एक आत्मा मनो संयोग से एक कार्य होगा इसलिए अभी द्वितीय क्षण में आत्मा मन संयोग का अगर नाश मानेंगे सुख हुआ, शुख हुआ आत्म संयोग हुआ आगे सुखो हुआ फिर वो आत्म मन संयोग नाश होगा फिर आगे आत्म मन संयोग होगा आगे ज्ञान होगा पंचम क्षण में ज्ञान होगा द्वितीय क्षण में सुख हुआ था और सुख चतुर्थ क्षण में नाश हो जाएगा यही सुख का मनोजाई को कैसे ज्ञान होगा ये वेदांति लोग निराकरण करते हैं बट ठीक है वो सब और कुछ समाधान उनका समाधान दिए नहीं तो इसीलिए तो वेदांति लोग आराम से खंडन करते हैं उसको अच्छा ठीक है आज यहाँ तक हुआ यह कि ये पंक्ति की योग्यता और विशेषत्व ये दोनों देने से द्वितीय क्षण अरेण दीजिए ओम शंकर शंकर्यशव वादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वर गुरुत्मे विभाग व्यातदेहाय दक्षिणामूर्त नम षा शांति